श्री भक्ति रसाम सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा विरचित प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति उसके अंतर्गत वैदिक भक्ति और उसमें भक्ति के चौसठ अंग का वर्णन चल रहा है रूप गोस्वामी द्वारा और उसके अंतर्गत हम अभी पहुंचे हैं ४५वें अंग में श्रवणम शिल प्रऊप द्वारा भक्ति काम सिंधु जो कृत है उसका है ये अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारिंद भक्ति वेदात स्वामी शिल प्रूपाद संस्थापकाचार्य के द्वारा ओम्नति मीना ज्ञान शाखया चक्षुरमीलिम ये न तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोशिषं स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक मंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूप श्री साग्र जा सहजन रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यं श्रीराधापाला गण ललिता श्री शाखाविता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नियानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे हरे तो आज श्रवण अंग से शुरू करेंगे पैतालीस वांग है यह है उसके बाद भगवत कृपा की आशा करना फिर स्मरणम फिर ध्यानम ये चार विषय है श्रवण तथा स्मरण की विधियां ये शिल्प रूपा द्वारा खित अध्याय अथ अच्छा श्रवणम श्रवणम नाम चरित गुणादी नाम श्रुतिर्भवे तो श्रवणम क्या है नाम क्रियाएं यानी चरित्र और गुण आदियों का सुन आदियों को श्रवण करना उसको श्रवण कहते हैं श्रुतिर् भवेत कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है जिसे संस्कृत में श्रवणम कहते सारे लोगों को अवसर मिलने, मिलना चाहिए सारे लोगों को अवसर मिलना चाहिए कि वे भक्ति टोलियों में भाग लेकर सुन सके भक्तों के संग में भाग लेकर सुन सके कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए यह सुनना या श्रवणम अत्यंत महत्वपूर्ण है जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है ने महाप्रभु ने बल देकर कहा है यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है यह कलुषित आत्मा को धो डालता है जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भवन अमृत को समझने के योग्य बन जाता है गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल कहा गया है तत्र नाम श्रवण यु संसारपदे भेषज कृष्णे वैष्णव मंत्रु मुक्त भवे नर इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसी ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अचेत अवस्थाएं मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती है जब किसी मनुष्य को सर्प काट जाता है तो तुरंत ही नहीं मरता अपितु तो पहले अचेत होता है और फिर मूर्छा अवस्था में पड़ा रहता है इस भौतिक जगत में जो आया है वह भी सोता रहता है जैसे वह अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध में अनभिज्ञ हो अतव भौतिकता वाली जीवन का अर्थ है कि उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है और वह कृष्ण भवन अमृत के बिना मृत प्राय है सर्प से ऐसा सर्प से डसा गया तथा कथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चार द्वारा पुनर्जीवित हो सकता है इस मंत्रो के पट्टू उच्चारण करता होते हैं जो यह चमत्कार कर सकते हैं उसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत्यु मृत्य अवस्था से मनुष्य को महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्ण भवन में पुनः लाया जा सकता है श्रीमद भागवत चार उन्तीस चालीस में कथन है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महिमा का वर्णन करते हैं तो अभी जो श्लोक था वो भगवान के नाम श्रवण का वर्णन था मंत्र गुड़ पुराण था अभी चरित्र श्रवण चरित्र लीलाय यथा चतुर्थे तस्मिन् तस्म महन्ख तस्मिन् महन्मुख रिता महु ताये अभ, ताये निपगाढ़ मधुभचरपगा अशनत्रिभयशोकमोहा तो नाम श्रवण के विषय में हमने सुना कैसे भगवान नाम का श्रवण करके भव रोग समाप्त होता है यहाँ पे भव रोग को सर्प द्वारा दंशित साप के दंश से तुलना की गई है जैसे साप के साप जिसको काट लेता है तो वो सोता है बताते हैं बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए तो वो सो जाता है धीरे धीरे मूर्छित हो जाता है और तो भी मर जाता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी मृत्यु आ गई उसको तो अच्छा लगता है सोने में बिच्छू ने यदि काटा है तो बहुत दर्द होता है इसलिए पता चलता है कि समस्या है सांप के काटने वाला सो जाता है उसको पता नहीं चलता है और मृत्यु आ जाती है तो हमारी अवस्था भौतिक जगत में सांप को काटने वाली है साफ को काटा है ने काटा हो इस प्रकार की है तो क्यूँकी हमको भौतिक जगत में आनंद आता है इसी में हम सोए पड़े हैं तो हम इससे बाहर नहीं निकलना चाहते लेकिन ये हमारी मृत्यु का कारण है इसमें हम सोए पड़े रहते हैं तभी तो सांप को भी सांप के जहर को भी मंत्र से उतारा जाता है उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र इस भव सागर के जहर को उतारने के लिए श्रीमद भगवत भागवत चार उन्तीस चालीस में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महत्ता का वर्णन किया है राजन मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हों। और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा की कर्णेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहिए यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकतापूर्वक सुनता रहता है तो वह भौतिक भूख प्यास भय शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाता है भगवान के लीला श्रवण के बारे में जहां पे भगवान के शुद्ध भक्त भगवान का गुणगान कर उनकी लीलाओं का गान हैं। तो वहां पे हमको जाके बैठना चाहिए उनसे सुनना चाहिए उस तुरंत ही उनकी वाणी हमारे कामों में ले लेनी चाहिए श्री चैतन्य महाप्रु ने इस कलयुग में आत्मा साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि संस्तुति की है इस युग में पूर्व नियमों तथा तथा का ठीक से से पालन अत्यंत कठिन है। है, यदि कोई महान भक्तों आचार्यों के शब्दों को कान ग्रहण करता है, तो इतने से ही उसे समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा अतय चैतन्य महाप्रभ की संस्तुति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा यदि हम वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसी ही सुधाधारा प्रवाहित प्रवाहित हो, होती होगी जैसी कि चंद्रलोक में बह रही है उपरयुक्त श्लोक में इस रूपक का प्रयोग हुआ है तो श्रवण विधि प्रमुख विधि है कलयुग के लिए विशेष रूप से श्रीमद भागवत कलयुग के लिए मुख्य ग्रंथ है अमल प्रमाण है और भागवत कलयुग को दृष्टि देने के लिए कलियुग के जीवों को वो श्रीमद भागवत में प्रथम स्कंध में वर्णन आता है व्यासदेव को नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से कलियुग के जीवों का उद्धार होगा तो वो पद्धति में नारद मुनि बताते हैं श्रवर्ण पांचवे अध्याय में नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं तद्भाग विसर्गो जनताघ विप्लो कि ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान के भगवान अनंत के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का पूरा वर्णन है इस वर्णन को साधु लोग सुन करके इसका गायन करके पापी जीवों के जीवनों में भी क्रांति ला देंगे पापी जीवों के जीवन में क्रांति आ जाएगी इसके लिए नारद मुनि बताते हैं ये विधि कलियुग के लिए विशेष श्रवण विधि और छठे अध्याय में नारद मुनि अपना उदाहरण देते हैं और अपने उदाहरण में नारद मुनि बताते हैं कि कैसे उन्होंने श्रवण किया कैसे उनका जीवन धन्य हो गया किस प्रकार से वो नारद मुनि बन गए पहले दास पुत्र थे नारद मुनि और फिर उनके वहां पे चतुर्मास्य में कुछ भक्ति वेदांत लोग आए शुद्ध भक्त आए तो वो रोज कुछ कथा करते थे तो नारद मुनि जाकर के सुनते थे तो सुनते सुनते नारद मुनि के सब कलमश दूर हो गए और वो धीरे धीरे भक्ति के आदो श्रद्धा तथा तो जनक या तथा तो अनर्थनिवृत्ति तो सिया इत्यादि इत्यादि सब एक एक पद पे आगे बढ़ते रहे तो नारद मुनि अपने उदाहरण द्वारा बता रहे हैं उसमें कि कैशरे श्रवण की विधि से वे शुद्ध हो सके कलयुग की विधि बताई और उसका उदाहरण बताया नारद मुनि ने और इस तरह से स्थापित किया इसलिए कलयुग के लिए और भी बताया है भागवत में त्रद्धा न मुनया ज्ञान वैराग्य युक्त या तद श्रद्धा न मुनया श्लोक उसमें ये पहल जो पहले कुछ अध्याय हैं श्रीमद भागवत के उसमें श्रवण विधि विशेष रूप से स्थापित हुई है और अंत में उपसंहार में भी यही की जाती है और विशेष रूप से श्रवण विधि में भी नाम संकीर्तन ये भी स्थापित हुआ है तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रवण विधि विशेष रूप से चैतन्य महाप्रु कलयुग में संस्तुत कर रहे हैं क्योंकि शास्त्रों का यही साल है क्योंकि पूर्व संस्कृत जो सब नियम है वेद अध्ययन इत्यादि वो करना असंभव है सभी जीवों के लिए तो वो संभव नहीं है इसलिए एकमात्र विधि बची है श्रवण की विधि जो की सर्वश्रेष्ठ विधि है हरेक युग के लिए तो कलियुग में तो मात्र यही विधि बच गई है इस तरह से कलियुग के जीव बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि अन्य युगों में तो दूसरी विधियां भी उपलब्ध हैं जो इतनी कारगर नहीं है लेकिन लोग वो विधियों में पड़ जाते हैं तो इसलिए सबसे कारगर जो है श्रवण विधि उसमें नहीं लगते हैं जिसके कारण उनको लाभ नहीं होता इतना लेकिन कलियुग के जीवों के पास क्योंकि और कोई विधि नहीं है तो श्रवण कीर्तन की, की विधि में पड़ते हैं एक ही मात्र बचा है तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा कारगर विधि है इसलिए उनको ज्यादा लाभ हो जाता है इसलिए दूसरे युगों के जो महान लोग हैं साधुगण हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से हमको कलयुग में जन्म मिले ऐसी प्रार्थना करते हैं और जो गुणों को जानने वाले है सारभागी लोग हैं तो वो लोग कलयुग की पूजा करते हैं, और सभा में मिलकर के जय जय कार्य करते हैं कलयुग की कलिम सभा जयंती आर्या गुण्ञा सारभागिना संीत सर्वस्वार कलयुग की सभा जयंती सभा में मिलकर के जय जय करते हैं कौन आर्याह जो आर्योग हैं जो गुण हैं गुणों को जानने वाले हैं दोषों को और सारभागिना है सारभागी उसको कहते हैं तो बहुत सारे दोषों के बीच में कुछ गुण है तो गुणों को ग्रहण करते दोषों को ग्रहण नहीं करते उसको सारभागी सारभागी सार सार सब लोग सभा में जय जय कार्य करते हैं उसके पिछले वाले जो कुछ श्लोक थे भागवतम की बात है ग्यारवा स्पष्टवाच में तो वहां पे वर्णन आता है कि दूसरे युगो के लोग कलयुग में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं देवता लोग भी कलयुग में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि तो यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है सबसे कारगर विधि ये ही है तो उसके साथ तात्पर्य है, उसकी टीकाओं में आचार्य लिखते हमारे कि ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं क्योंकि हरिनाम संकीर्तन तो सभी युगों में फल देने वाला है एक ही प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति भी सर्वश्रेष्ठ है सभी युगों में किंतु क्योंकि दूसरे युगों में दूसरी सब पद्धतियां भी संभव होती है तो इसलिए प्रायः लोग दूसरी पद्धतियां पालन करते हैं और भक्ति करने वाले कम रहते हैं क्योंकि लोगों को भक्ति में विश्वास नहीं बैठता कि इतनी सरल वस्तु है कर्मी तो इसका इतना बड़ा फल कैसे हो सकता है उसके कारण विश्वास नहीं बैठने के कारण ज्यादातर लोग ज्यादा मेहनत वाली वस्तु करते हैं तो उससे इससे मिलेगा परम सिद्धि इससे वास्तव में परम सिद्धि मिलेगी बाकी ऐसे बैठ के हरे कृष्ण करने से क्या होगा तो उसके कारण भक्त कम होते हैं और दूसरे सब योगी इत्यादि ज्यादा होते हैं लेकिन कलयुग में तो एक ही चीज बच गई हरिनाम संकीर्तन इसलिए कलियुग में जिसको भी परम सिद्धि प्राप्त करनी है या इच्छा भी है तो एक ही चीज करना पड़ेगा उसको भक्त बनना पड़ेगा तो ऐसे भक्त बहुत ज्यादा हो जाते कलयुग में दूसरे युगों की तुलना कल में कलयुग में भक्त ज्यादा होते और इसलिए कलयुग में भक्तों का संग मिलता है दूसरे युग में यदि वो भक्त बनते भक्ति करते भी तो अकेले होते हैं बहुत कम लोग होते आजूबाजु में भक्ति करने वाले तो प्रतिकूल अवस्था रहती क्योंकि भक्ति तो भक्तों के संग में होती है तो इसलिए दूसरे युग के लोग बोलते हैं कि हमको कलयुग में जन्म मिले क्योंकि कलयुग में क्या है भक्तों का संग बहुत मिल जाएगा और भक्तों के संग के साथ साथ नाम के ऊपर भी श्रवण विधि श्रवन कीर्तन की विधि के ऊपर भी विश्वास सरलता से बैठेगा कलयुग में तो ये कलयुग की महिमा है और ऐसे कलयुग की महिमा को बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रु आते हैं और हम सबको ये बताते हैं कि आप ये श्रवण कीर्तन की विधि में शामिल हो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता तब तक वह अपने निम्न कार्यों को नहीं त्याग सकेगा भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपरा शक्ति के मोहमयी कार्यकलापो में लगा रहता है किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापो का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन कर रहे थे तो भौतिकतावादी व्यक्ति को लगा कि यह दो मित्रों का वार्तालाप मात्र है किंतु वास्तव में यह अमृत की धारा होती है जो श्री कृष्ण के मुख से निकल बहती है अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गया तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनी और इस तरह से वो समस्त मोह मौ, मोह से मुक्त हो गया जब हम श्रवण की सनविधि में लगते हैं तो धीरे धीरे उच्च रस की प्राप्ति होती है जिससे हम काम वासना को छोड़ सकते हैं अन्यथा काम वासना को छोड़ना असंभव है हम कई बार देखते हैं लोग भक्ति में आते हैं भक्त बनते हैं चार नियमों का पालन करना शुरू करते हैं 16 माला करना शुरू करते हैं पहले तो 16 माला करना शुरू करते हैं धीरे धीरे माला भक्तों के संग में श्रवण करके चार नियमों का भी पालन करना शुरू करते है इस प्रकार से भक्ति में प्रगति करते हैं तो हमको उनके जीवन में परिवर्तन दिखता है ये व्यावहारिक प्रमाण है और हम ये भी देखते हैं जो लोग भक्तों का संग छोड़ते हैं भक्ति में गिरते हैं श्रवण कीर्तन छोड़ते हैं तो उनके जीवन में हम देखते हैं कि पहले किस प्रकार से वो चार नियम तो जैसे एकदम तो आसान वस्तु इस प्रकार से पालन कर पाते थे बहुत सारी चीजें छोड़ पाते थे बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु छोड़ देते थे टीवी तो भूल ही जाते थे ऐसा सब था लेकिन जैसे श्रवण कीर्तन विधि बंद की उन्होंने कम कर दिया बंद की तो वो इतना भी पालन नहीं कर पाते ये व्यावहारिक रूप से हम देखते हैं जो कि इस वस्तु का प्रमाण है कि एक विज्ञान जो श्रवण विधि को पालन किया वो भौतिक जगत की जो प्रलोभन है जो उसके स्वाद है उसको छोड़ पाया और वही व्यक्ति जो भौतिक जगत के प्रलोभन को छोड़ दिया था स्वाद को छोड़ दिया था उसने श्रवण कीर्तन विधि बंद की या कम की तो वो वापस फंस गया उसी चीजों में कि अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है इच्छा होते हुए भी नहीं छुड़ा पा रहा है तो ये व्यावहारिक प्रमाण उच्च स्वाद की प्राप्ति होते नीच स्वाद चला जाता है लेकिन यदि उच्च स्वाद छोड़ देते हैं तो पुनः नीचे स्वाद में पतन होता है पुनर्मुशी का भाव वापस चूहा बन जाते हैं कालिया कृष्ण चूहा बनना है वापस चूहा बन जाते हैं श्रवण कीर्तन विधि हमको उठा करके चूहे से शेर बनाई शेर बनकर के हम सोचे अभी तो हम माया के तंगुल में नहीं आएंगे श्रवण कीर्तन विधि को छोड़ दिया तो वापस चूहे बन गए ये समस्या है तो इसलिए श्रवण कीर्तन विधि को पकड़ के रखना चाहिए नहीं तो वापस चूहे बन जाएंगे कोई समय नहीं लगता है उसमें बहुत भक्त है ऐसे व्यावहारिक उदाहरण है भक्तों का संग छोड़ते हैं श्रवण की तनविधि ढीली हो जाती है और सभी प्रकार के असत संग और असत कार्यों में पड़ जाते हैं पुनः जैसे थे वैसे के वैसे हो जाते हैं और जो जितना पथित अवस्था से आया है उतना ही नीचे चला जाता है वापस कई बार हम जैसे भारत के जो लोग हैं वो इतने भी गिरे हुए नहीं होते है कृष्ण भक्ति में आने से पहले शुरुआत में ऐसे क्योंकि भारतीय सभ्यता अभी भी काफी हद तक है तो इसलिए बहुत गिरे हुए नहीं होते धीरे धीरे भी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है और ज्यादा और ज्यादा गिरी हुई हो रही है पापी हो रही है किंतु सामान्य रूप से भारतीय लोग इतने भी गिरे हुए नहीं होते तो भक्ति में आते हैं तो स्थिर रहते हैं लेकिन भक्ति छोड़ते हैं तो पुनः जो वो कर रहे थे तो उस चीज में पड़ जाते हैं हो सकता है लेकिन तुलना में जो विदेशी लोग हैं वो लोग बहुत बहुत नीचे अवस्था से आ रहे होते हैं हम जो सोच नहीं सकते भारतीय लोग जैसे पाप कार्य करना उनका रोज का कार्य रहता था तो वो जब भक्ति से जाते हैं तो पुनः उसी अवस्था में चले जाते और भारतीय लोग गिरते हैं तो कम गिरते हैं पहले से उतने वो पहले की जो अवस्था है उनकी वो उतनी गिरी हुई नहीं थी इसलिए ठीक है इतनी समस्या नहीं होती है लेकिन दोनों लोग गिरते तो है भक्ति यदि छोड़ते हो होता क्या है कि जो लोग बहुत गिरे हुए हैं वो भक्ति में आते हैं तो उनको भेद बहुत बड़ा दिखता है भक्ति करके कि अचानक से वहां पे अचानक से इतने सारे पाप कार्य कर रहे थे और अचानक से सब छोड़ दिए तो उसमें भक्ति की शक्ति ज्यादा दिखती है देखने को मिलती है और भक्ति छोड़ते ही कितना नीचे गिर गए वो भी तुरंत ही देखने को मिलता है जबकि जो पुण्यशाली लोग इन वो भक्ति लेते हैं तो इतना प्रभाव नहीं दिखता है चलो तो थोड़ा प्रभाव दिखा और छोड़ने पर भी इतना प्रभाव नहीं दिखता है थोड़ा दिखता है लेकिन ठीक है इतना ही लेकिन वो जो ज्यादा गिरे हुए होते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव दिखता है इसलिए भक्ति का तो प्रभाव बहुत बड़ा है और हमको इसे छोड़ना नहीं कुछ भी करके श्रीमद भागवत बारह तीन पंद्रह में कहा गया है यथा द्वादशे की बात गुणश्रवण यहादश अभी गुणश्रव श्लोक शिनुयाद तमेव्य शिणुयादीक्षण कृष्णे मलम कृष्ण भक्तिमीसम जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है जिनकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि द्वारा की जाती है उसे अनेक यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए इससे हृदय का समस्त प्रकार का अमागल अमंगल निश्चय ही नष्ट होता है भगवान के यशोगान का दिव्य गुणों का निरंतर श्रवण करना चाहिए श्रीमद भागवत की जो कक्षाएं है वो रोज यही वस्तु है भगवान के यशोगान का श्रवण उनकी नाम रूप गुण लीला सभी चीजों का श्रवण करते हैं ये कोई श्रवण विधि इस प्रकार से नहीं है कि हम कुछ नया सीखने आते हैं उसमें बहुत सारी चीजें नए सीखने मिलते हैं वो बात अलग है लेकिन वो हमारा ध्यय नहीं है कि भागवतम कक्षा में आकर के हम कुछ एक नया कुछ सीखने आए हैं ध्यय है, है भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि जो भी वर्णन आ रहा है उसको श्रवण करना ये हमारा नित्य कार्य है इससे हम अपने आप को शुद्ध करते हैं हम शुद्ध होने के लिए आते हैं का आनुषंगिक फल हो सकता है कि हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो है संबंध ज्ञान भी प्राप्त होता है किंतु शुद्धि के लिए ये हमारा प्रमुख यही है कर्तव्य है तो इसलिए ये विचार नहीं करना चाहिए कि आज भागवतम कक्षा अच्छा कौन दे रहा है यदि ये दे रहा है तो अभी इसमें तो कुछ नहीं हुआ किसी पीठी पुरानी बात जो ऑलरेडी उससे अच्छा है मैं प्रभुपाद की पुस्तक घर पे पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी ऐसा सोच करके यदि हम भगव भागवत, भागवत कक्षा में नहीं जाते तो हम भागवत श्रवण करने के हेतु से नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं भागवत से कुछ ज्ञान प्राप्त करने के हेतु और वो ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया तो अभी उसको दूसरी बार प्राप्त करने की जरूरत नहीं महसूस होती उसके कारण हमको जाने की इच्छा नहीं होती ये तो वही की वही बात है वही दोहराते रहते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है चार नियम पालन करने हैं और भगवान की ही संतुष्टि के लिए कार्य करना है तो इसी प्रकार से ठीक है चलो ये तो मैं घर पर भी पढ़ लूंगा प्रभुपाल की पुस्तक से उधर जाने की क्या जरूरत है तो ऐसे व्यक्ति कभी श्रवण की विधि में नहीं लगते वो लोग केवल ज्ञान अर्जन करने के लिए भागवत में जाते हैं तो उनको उच्च स्वाद की प्राप्ति नहीं होती उसके कारण वो स्वयं भी विश्लेषण कर सकता है कि उसकी भौतिक आसक्तियां जान ही रही है क्योंकि उच्च स्वाद की प्राप्ति नहीं होगी तो भौतिक आसक्ति छूटेगी नहीं कोई प्रश्न है के तो पर थे था था थे थे थे है तो तो इसको कार्य है वो है कि कोई श्रीमद भागवत के वक्ता यदि किसी और भक्त को नीचे दिखाने के प्रेरणा से शास्त्रों को शिल प्रभुपात की पुस्तकों से इत्यादि से उधरण देकर के दूसरे भक्त को नीचे दिखाने के हेतु से कक्षा दे रहा है तो उसको क्या सुनना चाहिए यह प्रश्न है प्रश्न का उत्तर जो है वो एक बॉक्स में बंद करके नहीं दिया जा सकता है पहले तो क्या आप आश्वस्त हैं कि वो इसी प्रकार से बोलना है उसका हेतु यही है वो आश्वस्त होना भी आवश्यक है तो तुछ तो तुछ तुछ तुछ तुछ। किसी भी प्रकार से यदि प्रमाणित स्रोत से पता चलता है कि ये इसी प्रकार का है कि भक्तों की निंदा करने वाला ही है इसका हरिगुण का गान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के प्रवचन नहीं सुनने चाहिए किंतु वो प्रमाणित स्रोतों से पता करना होगा अन्यथा सब लोग यही सोचेंगे ना ये तो ऐसा ही है तो ये कोई शुद्ध थोड़ी ना ये ये बात नहीं है कि शुद्ध जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वही भागवतम कक्षा लेंगे तभी हम सुनेंगे तो तो कभी नहीं सुनने वाले हैं। क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का भागवतम सुनने हम जाएंगे तो उनको झेल नहीं पाएंगे hmm. तो प्रॉपर पता नहीं कि मैंने तो जैसे बताया प्रमाणित तो स्रोत से यदि निश्चित है कि ये व्यक्ति अपराधी है तो अपराधी के मुख से हरी कथा नहीं सुनी जाती है अवैषणव मुखद गिर न कथा हरिकथातम श्रवणम नैव वह कर्तव्य सर्वोच्चिष्टा अपराधी के मुख से वैष्णव अपराधी के मुख से हरि कथा नहीं सुनी जाती है किंतु हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का है कि नहीं उसका निर्णय हम स्वयं जस्ट कुछ क्योंकि हमको हमारे कैलकुलेशन में हमारी गिनती में वह ऐसा लगता है इसलिए हम उस प्रकार से निर्णय कर ले तो हम माया के चंगुल में आ जाएंगे क्योंकि तो माया हमको हमारे लिए जो अच्छा बोल हमारे हमारे भले के लिए जो बोल रहा है माया हमारे मन में उसको निश्चित करा देती कि यह तुम्हारा भला नहीं चाहता है ये इससे इस तुम्हें हरी कथा नहीं सुननी चाहिए ऐसा निश्चित करा देती यदि हम अपने बलबूते पे रहते हैं किंतु इसलिए हमेशा गुरु के मार्ग निर्देशन में रहना होता है तो शिक्षा दीक्षा गुरु उनको मान लो कि किसी व्यक्ति में इस प्रकार के दिख रहे हैं लक्षण कथा कर रहा है प्रवचन कर रहा है तो अपने जो गुरु गुरुगण हैं, वरिष्ठ भक्त है उनके साथ सलाह अश्रवा कीजिए ये वास्तव में इस प्रकार से क्या इनकी कथा सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए ऐसे, तो ये श्रवण विधि के विषय में रूप गोस्वामी यहाँ तक बताए फिर अभी है अथा तथ कृपे भगवान की कृपा की इच्छा करना आशा करना या तो राह देखना प्रतीक्षा करना भगवान कृपा करेंगे इस प्रकार से आशा लगा करके बैठना यथा दशमें दस चौदह आठ तत्कंपा सुसमीक्षमानो नमस्ते मुक्तिपदे सदाय हे प्रभु जो व्यक्ति आपकी अहितु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करना करता रहता है और जो अपने अंतस थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए प्रभुपात कहते हैं के सभी भक्तों के लिए ये भागवत का श्लोक एक मार्गदर्शक है भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए कोई भी बद्धात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फल स्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे क्यूंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता उसे चाहिए कि वह गंभीरता गंभीरतापूर्वक कृष्ण भावित कर्म करता रहे भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए यही एक मात्र सांवना है यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है ऐसे कार्यकलापो से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है इस श्लोक में दाई शब्द शब्द आया है दाई का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने के लिए तैयार रहता है वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है तो हमेशा कृपा की आशा करते रहना कि भगवान कृपालु हैं। कभी ना कभी मुझ पे कृपा करेंगे और हमेशा कृपा की आशा करके ये सोचते नहीं है कि भगवान मेरे पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देंगे तो मुझे दुख नहीं भोगना पड़ेगा इस वाली कृपा की आशा नहीं करते वो तो इस प्रकार से सोचते हैं कि मुझे तो और दुख मिलना चाहिए था।, था ये तो थोड़ा कम दुख दिया मतलब कम करके दे दिया है भगवान इस प्रकार से वो सोचते हैं यदि कभी भी कुछ भी दुख आए तो उस प्रकार से सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मुझे भोगना चाहिए था दुख लेकिन भगवान ने तो बहुत कम करके दे दिया ये मेरा ही कीरक किया धरा है सब कुछ भगवान कम करके मुझे दे रहे हैं जो भी है मुझे तो ज्यादा भोगना चाहिए था तो इस तरह से दुख भोगते रहते जो भी क्लेश आते हैं जीवन में अपने यही समझते यह दोशन अपना है बहुत पाप मैंने तो मुझे दुख आ रहा है लेकिन मैं भगवान की सेवा करता रहूंगा हृदय से मन से वचन मन से वचन से और वपू से यानी कि शरीर से शरीर मन और वचन से वो भगवान की सेवा में लगा रहता है कि ये शरीर तो दुख भोगेगा क्योंकि इतने सारे पिछले सब कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से दुख भोगेगा लेकिन अभी मैं और दुख नहीं भोगा मैं भगवान की सेवा करता रहूंगा शरीर मन और वचन से तो ये तो आते हैं आने रहने दो और तो क्या कर सकते इसका भोग लो जो भी दुख आ रहा है, ठीक है और क्या कर सकते हैं? तो इसे सहन करता रहता है और उसमें भगवान की कृपा देखता है कि भगवान ये मेरे सब जो पाप कर्म के है, उसको जला रहे हैं, दे दे करके। तो ऐसा व्यक्ति उसका भजन बंद नहीं हो रहा है उसका भगवान की सेवा बंद नहीं हो रही है ये सब सहन करके भी तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी है जीवे मुक्ति पदे सदा भाग वो मुक्ति पद के लिए अधिकारी है तो हमें भी इस प्रकार से भगवान की कृपा की आशा करते रहनी चाहिए सिद्ध अवस्था में भी ये तो मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं वहां की बात भी ये अंग सिद्ध अवस्था में भी ऐसे ही होता है चौसठ अंग भक्ति के सब सिद्ध अवस्था में है तो ये अंग भी सिद्ध अवस्था में इसी प्रकार से होता है वहां पे भी जो गोपिया इत्यादि सब गण हैं वे भगवान की कृपा की आशाएं लगाए बैठ उनकी आशा अनंत है जो असुरों के लिए वर्णन आता है सोलवे अध्याय में आशापाश, आशापाश् काम क्रोध पराण तो आशापाश, ये जो गुरु महाराज ने एक लेक्चर की सीरीज दी है इन श्लोकों के ऊपर ये श्लोक है असुरों के लिए लेकिन कैसे ये सब श्लोक शुद्ध भक्तों को लागू होते हैं इसके ऊपर वलसाड में गुरु महाराज प्रवचन दिए हैं कुछ इसमें गुरु महाराज बता रहे हैं आशा पाशेर बद्धा आशा मतलब आशा पाश मतलब रस्सी तो सैकड़ों आशाओं की रस्सियों से बंधे हुए होते हैं शुभ लेकिन ये आशा कौन सी है भगवान की कृपा मिलेगी जैसे वृंदावन से भगवान चले गए मथुरा तो भगवान तो गए मैं कह करके मैं आ जाऊंगा लेकिन आए नहीं तो हमारे यहां से मान लो कोई इस प्रकार से बहुत हम जिसको लगाव है हमारा जिससे वो ऐसा कह कहके चला जाए और फिर आए ही नहीं आए नहीं तो कुछ दिन तक टकटकी तक लगाए के बैठेंगे कि अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा आज तक तो आजकल तो टकटकी तक लगा करके बैठने का वो तो रस तो किसी को पता ही नहीं है क्योंकि स्मार्टफोन सब फोन आ गए तो फोन करके पूछ लेते हैं कब आ रहे हो कहा पहुंचे पहले ऐसा नहीं था गए तो गए अभी आएंगे तो इधर खड़े रहकर के देखना पड़ता है कहाँ है क्या है आए नहीं आए आए नहीं आए आए नहीं है क्या हो गया होगा चिंता होती है मामा मामा आएगे, आगे आगे आएगे। तो वो एक रस है तो इस तरह से गोपीगण हम तो क्या है वो दो दिन तीन दिन और कितना बस हो गया छोड़ देते क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं लेकिन गोपीगण और वृंदावन वासी सब पूरा उनका सब कुछ बंद हो गया है वे रो रहे हैं आंसू की नदियां बह रही है वृंदावन की जमीन खारी हो गई उसके कारण अभी भी खारी है और उनको आशा है कि एक दिन आएंगे उनकी आशा चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती, रहती है बंद नहीं होती है तो वो आशा लगाए है, बैठे हैं और उनका रोज का भी काम कुछ ना कुछ चलता है जो भी थोड़ा बहुत शरीर का काम करना होता है वो चलता रहता है ये एक वर्णन आता है जब उद्धव जी जाते हैं वृंदावन उद्धव जी ये सब देखते कि क्या हालत है वृंदावन वास की वहां पर ये सब अच्छा वर्णन है उन्होंने क्या क्या देखा सब वृंदावन में तो इस प्रकार से कृष्ण के दर्शन की आशा लगाए बैठे ये विराह भावना है आशा पाशे पार्श बद्धा बहुत विरा भावना में है सैकड़ों प्रकार की आशाए लिए बैठे हैं कि एक बार आएंगे भगवान तो इस प्रकार से और अलग अलग, अलग प्रकार से शुद्ध भगवान की सेवा में हजारों प्रकार की जब ऐसा नहीं है कि जब विधा भावना है और अभी भगवान आ गए दिख गए तो सब आशा समाप्त हो गई इनके बाद की फिर इन लोगों का आशा पास हो जाता है कि करोड़ों प्रकार से सेवा करते हैं अलग अलग अलग अलग, अलग तरह तो इस प्रकार से ये आशा पाश तो भगवान की कृपा की आशा जो है वो सब लोग लगाए बैठते हैं। चाहे आध्यात्मिक जगत में हो चाहे भौतिक जगत में भक्त होकर शबरी का वर्णन है तो किसी शुद्ध भक्त होने के बाद भी ये तो होता ही है भगवान की कृपा की आशा लगाए रखना कि एक बार भगवान कृपा करेंगे वृंदावन की जो गायें हैं, वो पूरी आशा लगा के बैठी हैं कि भगवान हमारे पुत्र बने और हमारे से दूध पिए और जो बछड़े हैं वो लोग भी आशा लगाए बैठते है बैठे हैं कि एक बार आएंगे भगवान प्रकार से तो वो लीला में भगवान गायों की इच्छा पूरी करते हैं भगवान सब बछड़े बन जाते हैं ब्रह्मा अभिमोहन लीला जब होती है तब भगवान बछड़े बनकर एक साल तक दूध पीते हैं और वो बछड़ो का क्या हुआ उस समय जो थे वो ब्रह्मा जी के पास चले गए उनको विरा हो गया उनको आशा है कब भगवान आएंगे कब हम उसके तो अभी उनकी भी इच्छा पूरी करनी है यहाँ पे गायों की इच्छा पूरी की बछड़े रह गए बछड़ों की इच्छा पूरी करने के लिए एक साल जब भगवान वापस आते हैं मतलब तो क्या होता है कि भगवान को तब तक बछड़े चरा बच्च्च रहे होते हैं तो अभी गाय चराने के लिए स्थापित करना होता है भगवान को ठीक है अभी गाय चढ़ाना शुरू कर सकते हैं तो गायों और बछड़े अलग अलग करते हैं तो बछड़ों के साथ भगवान नहीं जाते गाय के साथ जाएंगे तो भगवान वहां पे फिर कहते हैं कि अभी तो मैं छोटा हूं एक साल और रुक जाओ क्योंकि बछड़ो की इच्छा है कि भाई हमारा तो हमारा तो नंबर नहीं लगा हमको तो लेके गए ब्रह्मा जी आप हमको तो पूरा कीजिए हमारी इच्छा तो भगवान नंद महाराज और सबको कहते हैं कि नहीं एक साल और रुक जाओ अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ तो करके एक साल पीछे लड़के लेते हैं बछड़ों के चराने वाला एक साल और चलाते हैं वैसे तो सब लोग आशा लगाए बैठे होते हैं वृंदावन में कि भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे इसलिए यह हमेशा रहता है आशा का हमारी अवस्था में हमको क्या आशा होनी चाहिए ये प्रश्न है कि हम क्या यही आशा रख सकते हैं कि हम अभी तो बहुत कलुषित हैं हम आपकी श्रवण कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं आपकी सेवा में लगे जो भी कुछ है हम ऐसा कर रहे हैं तो आशा है कि एक दिन हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करके आपकी सेवा में लगेंगे ये हमारी आशा होनी चाहिए नहीं ये आशा नहीं होनी चाहिए हमारी हमारी आशा ये होनी चाहिए कि हम तो बहुत ही पतित हैं और पतित हो जाएंगे और ये तो शिल प्रभुपाद गुरु महाराज सब लोगों की कृपा है उन्होंने उठा करके हमको भक्तों के बीच में रख दिया भक्तों के बीच में रख दिया है लेकिन हम है तो वही पतित जीव। हमारी कोई योग्यता नहीं है फिर भी रख दिया है तो हे भगवान इस प्रकार से कृपा कीजिए हम ऐसी आशा लगाते हैं कि हम भक्तों के बीच में रहने के लायक बने और लायक बन के भक्तों के बीच रह करके आपके जो अति प्रिय श्रेष्ठ ज्येष्ठ प्रेष जो भक्त है शिला प्रभुपाल और हमारे गुरु महाराज तो वो जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं निरंतर शुद्ध भक्ति में तो हम मैं ये भक्तों के बीच में मुझे रख दिया है तो इन लोगों के साथ मिलकर के कुछ कार्य कुछ कार्य कर पाऊं कि जिससे ये जो आपके श्रेष्ठ लोग हैं जो प्रेष्ट लोग हैं जो आपको प्रिय हैं शिल प्रभुपाद और गुरु महाराज तो उनके सेवा में कुछ मदद यदि हो जाती है कुछ योगदान यदि वो ग्रहण कर लेते हैं मेरा तो वो मुझे कृपा देंगे और वो कृपा से यदि वो मुझे अपना निजन बना लेते अपने हृदय में ले लेते हैं कि हाँ ये अपना ही आदमी ये जो भी है गिरा हुआ है पतित है जो भी है ये है तो अपना आदमी इस प्रकार से यदि वो मुझे स्वीकार कर लेते हैं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा ये हमारी आशा बनी भगवान की सेवा और उनका निजो जन बनना उनका प्रष्ठ बनना वो आशा तो सही आशा नहीं है वो तो कैसे होगा भगवान तो लाच मार के भेज देंगे हमको वापस दास दासानुदास दास। ये आशा है हमारी कि कभी हम भगवान के जो शिल प्रभुपा जो निजन है उनके उनके जो प्रिय भक्त हैं, उनके हृदय में बस पाए वो हमको बोले उनको ऐसा लगे कि नहीं ये हमारा आदमी है ये हमारा आदमी है अपना वो अपना करके स्वीकार कर ले वैष्णव ठाकुर और वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर बोलिया जानो हो मोर है वैष्णव ठाकुर आप मुझे अपना कुकुर यानी कि कुत्ता समझ करके जानिए ये मेरा मेरी सफलता है नरोत्तम अपनार बोली क्या है वो नरोत्तम कोरोना बोली कौन सा है भाई प्रति जन्म जन्या चरण धूलि नरोत्तम करो दया जन्म में मेरी एक ही आशा है कि आपके चरण की धूली बनूं तो नरोत्तम पे ये दया करो अपना समझ करके इतनी दया कर दी नरोत्तम कि नरोत्तम दास ठाकुर की आशा है तो नरोत्तम दास ठाकुर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर ये प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन रवनी स्थान ये प्रार्थना कर रहे हैं और साथ में ये वाली प्रार्थना भी कर रहे हैं तो कैसे समझे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? सबको क्या दिखता है क्या भगवान की पूजा कर रहे थी अभी राधा कृष्ण आएंगे तो उनकी पूजा करेंगे सीधा नहीं उनको दीपक घुमाएंगे लेकिन सबको ये नहीं दिखता कि नीचे पूरी परंपरा है तो पुजारी को क्या क्या होना चाहिए उसका भाव कि ये दीप तो मैं गुरु महाराज को दिया उन्होंने बोला भाई जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ तुम जाके करके कर, तुम जाके करके तो वो लोगों ने धक्का मार के भेजा है तो मैं इसे खड़ा रह गया हूँ आपके सामने बाकी मेरी तो क्या विचार है तो उस प्रकार से नरोत्तम ठाकुर भी राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर लेकिन वो इसी के कारण है उन्होंने ही बोला है आप बोलो इस प्रकार से आप भगवान की सेवा करो इस प्रकार से इस तरफ से ठीक है यहाँ पे समाप्त करेंगे कल रुपाध की, की जाए श्री रूप गोस्वामी की जाए श्री भक्ति स्वामी सिंह की जाए भगवत